प्रश्न उत्तर मणिमारा मनुष्य जन्म प्रश्न मनुष्य जन्म प्रारब्ध से मिलता है या भगवत कृपा से उत्तर तो भगवत कृपा से मिलता है यदि प्रारब्ध से मनुष्य शरीर मिलता तो क्रम से चौरासी लाख योनियों से होता हुआ लगता परंतु तो भगवान कर्मों का फल पूरा होने से पहले बीच में ही अपनी कृपा से मनुष्य शरीर दे देते हैं तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर मिलता तो कर्मों से ही है पर भगवान अपना कल्याण करने के लिए बीच में ही मनुष्य शरीर दे देते हैं यह भगवान की कृपा है रश्मि मनुष्य जन्म मिलने में यदि भगवत का कारण है तो फिर कई बालक जन्म के बाद ही मर जाते हैं अथवा उनका मस्तिष्क जन्म से ही विकृत होता है फिर उनका कल्याण कैसे होगा उत्तर उनकी आकृति तो मनुष्य की है पर वास्तव में वह रोग योनी ही है भोग भोगने से उनकी शुद्धि होगी ही वास्तव में आकृति का नाम मनुष्य नहीं है प्रत्युत विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है विवेक के बिना वह केवल मनुष्य का ढांचा है मनुष्य नहीं संत संतकृपा से उनका कल्याण हो सकता है पशु में भी जितने अंश में विवेक है उतने अंश में वह मनुष्य है मनुष्य में यदि अविवेक है तो वह पशु ही है मनुष्य रूपेण विकास चरण थी विवेक विकसित होने से ही वह मनुष्य बनता है प्रश्न विवेक तो अनादि है और अन्य योनियों को भी प्राप्त है फिर मनुष्य योनि की क्या महिमा है? उत्तर मनुष्य देह का मस्तिष्क विशेष प्रकार का बना हुआ है जिसमें विवेक विशेष रूप से जागृत हो सकता है अन्य योनियों में वैसा मस्तिष्क नहीं है अतः तो उनका विवेक जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है कर्तव्य और अकर्तव्य सत और असत का विवेक मनुष्य शरीर में ही जागृत हो सकता है जिसको महत्व देकर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है प्रश्न संत कहते हैं कि शरीर अपने काम आता ही नहीं यह कैसे उत्तर वास्तव में शरीर अपने काम नहीं आता कृत विवेक अपने काम आता है यह विवेक अन्य योनियों में नहीं है मनुष्य शरीर में विवेक को महत्व देने से शरीर का त्याग ही अपने काम आता है शरीर त्यागने से अपने लिए और सेवा से दूसरे के लिए उपयोगी होता है प्रश्न त्याग तो अपने लिए हुआ उत्तर त्याग भी अपने लिए नहीं है प्रत्यु त्याग का फल शांति अपने लिए है त्यागा छांति रनंकरण गीता त्याज्य वस्तु दूसरों के काम आती है और त्याग का फल हमारे काम आता है त्याग के फल शांति का भी लेंगे तो वह भी बंधन कारक हो जाएगा प्रश्न जन्म लेते ही बालक को वैष्णवी माया घेर लेती है इसका तात्पर्य क्या है वैष्णवी माया वह है जिससे सब संसार की रचना होती है बाहरी माया का असर तब होता है जब अपने भीतर माया होती है हमारे भीतर कुसंस्कार कुसंग का संस्कार होता है तभी बाहरी कुसंग का असर पड़ता है भीतर का कुसंस्कार है असर की सत्ता और महत्व मानकर उससे संबंध जोड़ना प्रश्न मनुष्य के पतन का कारण क्या है उत्तर भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा इन दो इच्छाओं से मनुष्य का पतन होता है तात्पर्य है कि संसार से कुछ भी लेने की इच्छा ही पसंद करने वाली है